गीता तत्व चिंतन रस और उसकी निवृत्ति इंद्रियों का स्वभाव छाठ छठ साठवें श्लोक में इंद्रियों के स्वभाव का वर्णन हुआ है वे अत्यंत बलवान होती हैं प्रबल रूप से मन को मत देती हैं इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखकर थोड़ी देर के लिए मनुष्य भले ही आत्मसंतोष कर ले कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया पर जब तक विषयों के प्रति मन में रस का भाव विद्यमान है यह आत्मसंतोष बहुत आत्म छलना ही साबित होता है भले ही व्यक्ति विपस्चित हो बुद्धिमान हो समझदार हो विवेकी हो और यत्नशील साधक भी हो पर यदि उसके मन में विषयों के प्रति तनिक भी आकर्षण कहीं छिपा हुआ है तो उसे इंद्रियों से सावधान रहना चाहिए मौका पाते ही ये इंद्रियां बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं और उसे विषयों से लगा देती हैं और यदि मन विषयों में चला गया तो बुद्धि भी उसका अनुवर्तन करेगी बुद्धि का विवेक करने का गुण दब जाएगा और वह विषयों में बुराई देखने के बदले अच्छाई देखने लगेगी कई साधकों का पतन इस कारण हो जाता है कि वे इंद्रियों के सामर्थ्य की उपेक्षा कर बैठते हैं जब तक हम इंद्रियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तक उनके सामर्स्य का पता नहीं चलता क्योंकि तब तो हम उनके साथ बहते होते हैं उनकी शक्ति का पता तब चलता है जब हम उनका विरोध करते हैं उन्हें दबाते हैं उन्हें अपने विषयों में जाने से रोकते हैं जब तक मनुष्य जल की धारा के साथ बहता रहता है तब तक उसी धारा की प्रखरता का अनुभव नहीं होता पर जब वह धारा के विपरीत जाता है तब समझ पाता है कि धारा कितनी तेज है नदी के प्रवाह का वेग हमें तब अनुभव में आता है जब हम नदी पर बांध बांधते हैं इसी प्रकार इंद्रियों के दुर्दमनी या स्वभाव का पता तब लगता है जब हम उनका दमन करने का प्रयास करते हैं ये इंद्रियाँ डाकू के समान हैं चोर या ठग के समान नहीं चोर वह है जो हमारे सोते में सामान चुरा कर ले जाए ठग वह है जो जागने में हमें चकमा दे दे डाकू वह है जो सामने आकर मार पीट कर हमारा सब कुछ लूट ले इंद्रियां चोर नहीं हैं वे सोते में कोई छेड़छाड़ नहीं करती वे ठग भी नहीं हैं वे हमें चकमा नहीं देती वे तो जानबूझकर अपना इरादा प्रकट करती हुई सामने आकर डट जाती हैं और बलपूर्वक डंके की चोट पर मन का हरण करके ले जाती है वे लुक छिप हम पर घात नहीं करती इंद्रियों का वेग तथा उसके प्रसमन का उपाय अतएव साधक को इंद्रियों से सावधान रहना चाहिए इंद्रियों के वेग की तीव्रता यहाँ पर प्रसभम शब्द द्वारा व्यक्त की गई है जैसे जब आंधी आती है तब दिशाओं का दिखना बंद हो जाता है वैसे ही जब इंद्रियों में वेग उपस्थित होता है तब साधक का विवेक अपना काम करना बंद कर देता है और उसकी बुद्धि अपने नेत्र मून कर मन के साथ हो जाती है ऐसे समय वे ही लोग बसते हैं जो आंधी का विज्ञान जानते हैं समुद्र के नाविक बाहर के लक्षण देखकर जान लेते हैं कि भयंकर तूफान आने वाला है और वे अपनी रक्षा के उपायों में जुट जाते हैं गांवों में भी लोग वायुमंडल की अवस्था को देख समझ लेते हैं कि थोड़ी ही देर में जोरों की आंधी आने वाली है और वे अपने इस ज्ञान के द्वारा अपनी रक्षा कर लेते हैं इसी प्रकार साधक को भी इसका ज्ञान होना चाहिए कि कब इंद्रियों में वेग उत्पन्न हो रहा है जिससे वह उनके आक्रमण से अपने मन की रक्षा कर सके व्यक्ति भले ही यत्न करने वाला साधक हो भले ही वह विद्वान और बुद्धिमान हो पंडित हो समझदार हो शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता हो मनस्वी हो पर जब तक वह इंद्रिय वेग को पहचानने में समर्थ नहीं है तब तक उसका साधन क्रम उसका ज्ञान अधूरा है समुद्र के नाविक की नाविक की योग्यता केवल इसी में नहीं है कि वह बढ़िया नौका खे सकता है वरन उसमें आंधी तूफान के पूर्व लक्षणों को पहचानने की भी योग्यता होनी चाहिए इसी प्रकार साधक में अपने भीतर इंद्रियादि के वेगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए